ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कला शासन के पंचम पीठाधीशर ब्रह्म स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में, तो में, में। प्रातः साध्य प्रवचन के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवती गीता ज्ञान यज्ञ में कल साय काल में में अध्याय में सत्रवे श्लोक तो हो गया था चले चलेगा भी किस प्रकार योग कब होता है तो उसका उत्तर देते हैं किस प्रकार योग होता है योग अभ्यास करते समय क्या लाया था अत्यधिक भोजन करता है तो योग नहीं होता है बिल्कुल नहीं कहेगा तो नहीं होगा ज्यादा सोने वाले भी नहीं होगा बिल्कुल नहीं सोने वाले भी जो... योग नहीं होता है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुत सपना वो स्वप्न और स्वप्न सोना और जगना योग भवती दुख योग दुख को हनन करने वाले समाप्त करने वाले दुख तो संसार दुख ही दुख है संसार दुख तो संसार के अंतर्गत सो दुख है पूरा संसार के निवृत्ति के बिना दुख का आत्यंत उच्छेद नहीं होता है और संसार की निवृत्ति संसार का कारण अज्ञान निवृत्ति के बिना नहीं अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से तो ज्ञान प्राप्त करने पर ही संसारों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है इस अभ्यास करते करते ज्ञान योग में स्थित कब होता है आगे करते हैं यदा विनियतं यतचि यदा विनियतं वियत मात्मनेवतिमस्पृह सर्वकाभ्यो निस्पृह सर्वकाभ्यो युक्त तदा युक्त तदा यदा विनियतं वियत मात्मने कामे युक्ता इत्युच्यते तदा यदा वियत चित्त्य निस्पृ आत्मन अवतिषते तदा युक्त विषय विशेषेण नियतम चित्त का स्वभाव तो विषय के पीछे नाना विषय में इधर उधर भागता रहता है चिंतन करता रहता है परमात्मा में नहीं लगता है अनात्मा वस्तु में अनित्य पदार्थ में सांसारिक पदार्थ में चित्त भागता है तो नियमन करना पड़ता है चित्त में व्यग्रता बहुत ही इधर उधर चिंतन करने पर चित्त में जो सामर्थ्य सामर्थ्य कम हो जाता है एकाग्र होने पर सामर्थ्य बढ़ता है कोई भी कार्य कोई करता है एकाग्र होकर करता है तो चित में सामर्थ्य अधिक होता है कार्य में कुशल होता है व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी चित्त की एकाग्रता चाहिए विषय से हटा करके मन परमात्मा में लगाने पर विशेष रूप में नियतम चित्तम तो कब ऐसे होगा सर्व कामें भी कामना का विषय इच्छा का विषय को काम कहते काम्य देते कामा जितने पदार्थ सांसारिक पदार्थ उनकी इच्छा स्वाभाविक होती है इष्ट पदार्थ की इच्छा होती है ये मिल जाए यह मिल जाए जा, इधर में से जो इच्छा बढ़ती है तो दुख बढ़ता है सारे काम्य पदार्थ से निष्पृहस्पृ आ रही तो जो आत्यंतिक सुख प्राप्त करना चाहता है सुखम आत्यंतिक मिशन त्यज इच्छा दुख कारण नित्य आतंक सुख चाहते है तो दुख के कारण इच्छाओं को छोड़ो इच्छा अधिक है तो दुख अधिक है इच्छा कम होने से दुख कम होता है सारे काम में पदार्थ निष्पृ निर्गता प्रायस्य इच्छा रही तो हो जाए अब कुछ नहीं एक परमात्मा भरोसे में रहे जो परमात्मा देते हैं अपने कर्म के अनुसार इतने में संतोष आपके प्रारब्ध में जो कर्म में है वही आपको मिलेगा अतिक नहीं होगा काम नहीं होगा ऐसा निश्चय होने पर परमात्मा के भरोसे में अपने प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर करता है तो व्यर्थ ही इच्छा करने से चिंता न करने से कुछ नहीं होता है इच्छा करने से सब हो जाता तो कोई दुखी नहीं होता कोई दुख नहीं चाहता है किन्तु दुख भोगना पड़ता है इसलिए कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है इच्छा करे अथवा नहीं करे तो सर्वे इच्छा से निष्पृ कामना से काम्य वस्तु से निष्पृ हो जाए तदा युक्त ही तुच्चे तब युक्त योग से युक्त समाहित होता है तभी श्लोक बोलो यदा विनियत चित्त महात्मन देवावतिष्ठ निस्थिया सर्व कामें युक्ता तदा योग अभ्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है समाहित तो होता है उसके लिए उपमा दृष्टांत तो देते हैं यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमस्मृता निंगते सोप्मास्मृता योगिनो चित्तस्य योगिनो चित्तस्य युंजो योगन इुंजो योगन य दीपो निवातस्थो नींगते सोप्मा स्मृता योगिनो यथा यहातस्थो दीपो नींगते सातचि योगि आत्मन योग युंजत उपमा स्मृता निवातस्थ दीपो वायु रहित स्थान में वायु का अभाव होना कोई जरूरी नहीं वायु चलता नहीं तो यहां वायु तो है किंतु वायु जोर से चले तो दीप प्रज्वलित करने पर दीप बुझ जाती है निवातस्थ दीपो वायु रहित दीपों में हिलता नहीं दीप शांत होकर जलता रहता है स्थिर होकर वायु चलने पर हिलता है कभी बुझ जाता है वायु जो चलता नहीं न इंगते ही, हिलता डुलता नहीं शांत स्थिर होकर रहता है सा उपमा उसको उपमा कही गई किसकी उपमा किसके लिए यथ चित्त से योगी नत्मन योगम युंजत संयत चित्त के लिए उपमा है जो अंत गुण हो जाता है किसका होता है योगी न आत्मन योगम युंजत आत्मा की समाधि में तत्पर होकर के जो लगता है चित्त की उपमा हुई है चित्त इतने स्थिर हो जाता है एक एक शांत तो। दीप जलते समय जला, जला दिया एक घंटा दो घंटा के बाद जब देखते हैं, कहते जैसे जलाया था वही दीप है वही दीप है किंतु पास में जाकर देखो दीप जलता है तो नीचे से ऊपर अग्नि शिका निकलती है प्रतीक्षण नीचे से ऊपर निकलती बाहर से देखने कहते दीप जलाए, जो सिखा वही सिखाए वही सिखाए सिखा में तो नीचे ऊपर निकलता है किंतु ऐसा तो प्रकार शांत रहता है स्थिर होता है इसी प्रकार ध्यान करते समय चित्त स्थिर हो जाए वायु नहीं चलता हिलना डूलना से चिंता शांत लगातार ध्यय परमात्मा का चिंतन कोई भी कार्य कोई करता है तो उसका लगातार चिंतन करके एकाग्रता से करता है तो आज सटीक होता है उसके बीच में यदि इधर उधर चिंतन करे व्यग्रता हो जाए अन्य मनस को हो जाए तो कार्य ठीक ठीक नहीं होता है सामान्य चीज में भी भूल जाते हैं भोजन में रात से कोई दो बार नमक डाल दिया कभी नमक बिल्कुल नहीं डाला कभी न जैसे नमके में जैसे क्यों मिर्ची में कह हल्दी में कभी कभी भूल जाते हैं कभी कभी दोगुना डाल देते हैं एकाग्रता नहीं होने पर इसी प्रकार सब कार्य में एकाग्रता नहीं होने से कार्य में भ्रांति त्रुटि होती है एकाग्रता से कोई कार्य करता है ठीक कार्य होता है वही व्यक्ति करता है एकाग्र होकर करता है तो और परमात्मा प्राप्ति के लिए सौ अधिक एकाग्रता चाहिए और एकाग्र होने पर उसी चित्ता में इसे सामर्थ्य हो जाता है परमात्मा तो सर्वत्र है चित्त में व्यग्रता हिलने डुलने हो और तमुगुण महिला है इच्छा बहुत होने से चित्त को हिलाती रहती इच्छा जैसे पानी हिलते समय ऊपर प्रतिबंब अच्छा नहीं दिखता है चित्त में इच्छा बहुत ही जिसकी वासना चित्त को हिलाते होता चित्त कभी तर, कभी उधर विषय को चिंतन करता है विषय संकल्प करता है भाग्य इधर उधर जो चित्त में स्थिरता नहीं कंपने तो उसमें प्रतिबिंब आत्मा का नहीं होता है चित्त स्थिर हो जाता है तो आत्मा का प्रतिबिंब आत्मा का क्या स्वरूप है आनंद स्वरूप सत चित आनंद रूप आनंद रूप स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब होता है तो चित्त में आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं चित्त स्थिर होने पर शुद्ध होने पर स्थिरता स्थर्य चाहिए स्थिर होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए इच्छा कम हो तम गुण नहीं ऊपर महिला राग द्वेश काम क्रोध लोभ काम क्रोध लोभ सब महिला है ये सब हट जाने पर स्वच्छ हो जाए अंतगुण और इच्छा नहीं रहे तो स्थिर हो जाए तो आनंद रूप ब्रह्मत्मा स्वरूप का प्रतिम्ब होता है वहां परमात्मा प्रकट अभिव्यक्त हो जाते हैं इसमें ऐसे उपमा दी गई ऐसे अब आयु व्य स्थान था में दीप हो जैसे तीर इसे चित्त तीर हो जाए स्लोक बोलो यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपम स्मृता योगि नो यथा चित्त हिंजत योग ऐसे चित्त होने पर क्या होता है यत्रो परमते ते चित्त योपरमते चित निरुद्धम योग सेवया निरुम योग सेवया यम यत्मत्मा पशन्मन तो्यति पश्नात्मन तो्य योगसेवया निधम चित्तमते यमा पश्य आत्मनि तो्य आगे के साथ उसका संबंध है तम विद्या दुख संयोग आगे आएगा योग सेवा निरुद्व चित्तम उपर मत योग सेवा से योग अनुष्ठान योग है चित्त चित्तवृत्ति को रोकना चित्त में विम्न चिंतन होता उसको रोक करके परमात्मा चिंतन करना उसे योग सेवा से निरुद्ध रुका जाता है निरुद्ध रुकना उसके ही भागता इधर उधर विषय से मन को हटा करके परमात्मा में लगाने पर योग सेवा से निरुद्धम चित्तम उपरमते विषय से हट करके पहले भागता रहता है बहुत प्रयास करने पर थोड़े समय आया फिर भाग जाता है तो जब उपरमा होता है विषय से तो हो जाता है जब निश्चय करता है विवेक होता है तभी अभ्यास करता है विवेक भी अंतगुण शुद्धि के बिना नहीं होता है अंतगोण सिद्धि बहु जन्म के कर्म फल देने पर ये विवेक होता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे प्राप्त करना क्या है आगे पीछे विचार तो पशु पक्षी नहीं करके खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं घोसले बनाते चिड़िया भी सब करते हैं चिंटी अपने अंडे देते है अंडे को लेकर के कभी कभी गर्मी समय वर्षा होने वाली है उनको मालूम होता है किस प्रकार पिपली का अंडर संचार कहते हैं चिंटी अपने दीमक लेकर अंडे लेकर के इधर उधर भागते हैं, वो तो उसको देखकर कर निश्चय हो जाता है अभी वर्षा होने वाले है इसे शास्त्र में आया कभी कभी यहां नहीं होता तो कहीं थोड़ा विम्न होता है बादल कभी कभी इधर उधर चल जाता है कि उनको भी पता चलता है डीमक लेकर के उधर अंडे को लेकर उधर जाते है कहीं रखते इधर उधर चलते हैं ये सब तो सब जानते हैं उनको आगे पीछे विचार ज्यादा नहीं फिर भी जितने उनको ज्ञान है मनुष्य को साथ इतने ज्ञान नहीं। समय घड़ी देखते हैं पशु पक्षी सब होते समय उनको कैसे पता चलता है प्रातः काल मनुष्य तो शत्रु रहते पशु पक्षी उठकर की चलाते हैं ब्राह्म मुहूर्त में वो जगाते हैं गंगोत्री में थे तीन बजे टिक तीन बजे कोई चिड़िया कंक यू को है कहाँ एक है कहाँ करते क्या रहते कुंग ऐसे पूछा आता बताए बोले हम कितने बार देखे ठीक तीन बजे घड़ी देखे हमारे उठने में इधर विलम्ब हो जाता है हो जाता है ना विलंब के आगे पीछे हो जाता है कभी पहले जग गए और बाकी पांच सात मिनट तोड़ा लेता लेटा तो फिर पंद्रह मिनट मिनट चला गया पांच मिनट पहले तो पांच मिनट पहले भी जग जाना चाहिए क्या होता है क्यों जैसे बराबर उस समय हम जगते पांच मिनट है तो थोड़ा तो पांच मिनट बाकी है थोड़ा फिर रह गया फिर सो गया आधा घंटे चला गया किन्तु तीन बजे आशा उनको किसने नियम लगाया तीन बजे तुम कैसे शब्द करना किंतु परमात्मा की कृपा है मनुष्य को सिखाते पशु पक्षी सिखाते उत्तिष्ठ जाग्रत जाग उठो जागो आगे प्राप्य वरान निबोध महापुरुष के शरण में जाकर के अपने स्वर को जानो उठ करके वो चिल्लाते हैं तो ज्यादा विवेक नहीं होता है तो भी जितने उनको ज्ञान केवल केवल चिड़िया नहीं पशु पक्षी सब पशु उठ करके काल उठ जाते हैं भी भाई अभी उठ करके का कह करके इधर उधर सब उठ जाता है तो मनुष्य विवेक कर पाता है अन्य नहीं कर पाते जब विचार विवेक करता है मोरा लक्ष्य क्या है मुझे क्या प्राप्त करना है ये विवेक भीवे, करता है तब देखते हैं ये सांसारिक भोग करना इतने मात्र के लिए मनुष्य जन्म नहीं भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं और इसके पहले कितने भोग किया स्वर्ग में कितने हजार हजार वर्ष रह करके आया अभी कुछ पता नहीं चलता है तो एक परमात्मा स्वरूप है जिसकी प्राप्ति से सारे दुख की निवृत्ति होती है और परमानंद स्वरूप अभिव्यक्ति तो होने पर सांसारिक दुख से निवृत्त तो होता है जो विचार करता है तब तो वह अभ्यास करता है तब तो वह आत्मान आत्मना पश्यन आत्मा अंतणी के द्वारा आत्मा का चिंतन करता है कैसे अंतगण के द्वारा समाधि शुद्ध अंतगण के द्वारा पश्यन ज्योतिष रूप प्रकाश स्व का जो उपलब्ध करता है तो उस समय बाह्य विषय के बिना हाँ, भी संतुष्ट है विषय प्राप्त करके तो खुश होते सामान्य व्यक्ति विषय ही और जो समाधि ज्ञान अभ्या, अभ्यास करता है ध्यान बाह्य विषय के बिना भी प्रसन्न है आनंद है विषय के बिना प्रसन्न विषय के बिना आनंद विषय के बिना संतोष ये संभव हो सकता है विषय से तो सब प्रसन्न है धन मिल गया सम्मान मिल गया सब कुछ मिल गया बड़े खुश जो चाहते हो मिल गया तो खुश किन्तु विषय नहीं पन, मिले विषय के बिना भी प्रसन्न जितने आप प्रसन्न होते हैं सारे विषय प्राप्त होने पर आपका जो इष्ट विषय जो आप चाहते सब मिल जाने पर आप खुश ही जरूरी किंतु तो कोई एक समय होता है जिस समय आप विषय के बिना उसे बहुत अधिक आनंद उठाते विषय को इधर उधर फेंक करके कौन सा समय हो शुभ शुद्धि काढ़ निद्रा में सो गई कोई कहेगा तुम सोना नहीं जो चाहे विषय ले लो भोग करते रहो जो इष्ट विषय भोग करो सोना नहीं है एक दो तीन चार दिन तीन दिन तक कोई है सो बिल्कुल नहीं सोना जो आपको मिले सो भोग करो तीन दिन हो जाएगा या दो दिन <laughs> एक दिन भी बड़ा कठिन होता है <laughs> कभी यदि एक दिन सो गया तो दूसरे दिन पर जग गया तो दूसरी फिर सोना पड़ेगा उसमें क्या विषय मिलता है सुरस्व अवस्था में कोई विषय क्या भोग है किन्तु वो आनंद विषय निरपेक्ष आनंद है यद्यपि अज्ञान है अब ब्रह्म ज्ञान परमात्मा साक्षात्कार हो गया सरस्वती के जैसे कोई द्वित प्रपंच नहीं द्वित्व का विस्मरण कुछ नहीं चाहिए किन्तु परम में स्थित है वो आनंद स्वरूपानंद के लिए यही उदाहरण है कि विषय जितने सुख मिलता है विषय छोड़ कर सुश्रूट अवस्था में अधिक सुख मिलता है इसे सब लोग सब छोड़कर के सो जाते हैं सोने के लिए अच्छा स्थान व्यवस्था करते हैं बहुत लाख लाख रूपया दे करके खर्च बेड क्या क्या सो करते हैं। अब जब नींद लगे अच्छा बेड नहीं मिलेगा तो सोएगा कभी कभी जाते हैं ट्रेन आदि में तो हम देखे टिकट करते है अब कोई जाना है क्या क्या करते प्रतीक्षा करने के लिए लिस्ट बना हुआ वो लिस्ट करते है वोटिंग लिस्ट कहते हैं वोटिंग वेटिंग लिस्ट वेट करने के लिए कर। क्या वेट, वेट करने का कर? उसमें कभी हो जाता है तो जाएंगे नहीं होगा तो क्या करेंगे आर एसी कहते तो वहां यदि कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा नहीं तो बैठकर जाना पड़ेगा इसे जाना पड़ेगा हमें देखा हूं बड़े बड़े लोग भी जब जाना जरूरी है किसी के साथ भी है कुछ के टिकट तो उस समय में किया तो नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे जाना ही पड़ेगा प्लेन में टिकट नहीं मिलता है वो समय सवताने प्लेन भी नहीं जा सकते उस स्थल विशेष रोज जहां को ट्रेन से जाना पड़ेगा तो उसको छोड़कर प्लेन जाएंगे तो उसके बाद जाना मुश्किल है समय पर पहुंचना चाहते है जाएंगे तो क्या करेंगे बैठने बैठने थक जाते फिर क्या करेंगे लेट जाते हैं नीचे लेट जाते हैं नीचे लेटने पर लोग आते जाते रहते हैं तो फिर कितने बार उठेंगे उनको जागर दे कहे चल जाओ एक परिधर पर को चल जाओ <laughs> बड़े बड़े लोग भी सो जाते और समझो नींद लगती इतना आनंद है वो आनंद मिलेगा कोई विषय से, से? <laughs> सारिष्कार हो और जोता चप्पल बनकर जाते हैं कहे चलो ऊपर चल जाओ तो सो जाते हैं इसी प्रकार सुख विषय से प्राप्त होने पर भी विषय को छोड़कर क्यों सो जाते हैं विषय निरपेक्ष जो सुख प्राप्त होता है विषय से और सुख इतने नहीं हो सकता है इसी से दृष्टान्त से सिद्धना परमात्मा सीखना सी, निश्चय करना परमात्मा इसलिए सुश्रूच अवस्था का दिखा देते हैं तुम तो विषय के पीछे भागते हो विषय के बिना भी आनंद प्राप्त हो सकता है और परमात्मा स्वरूप का जो प्राप्त करता है परमानंद वो परमानंद स्थित होने पर विषय की अपेक्षा नहीं करता है विषय से जो सुख मिलता है वो सुख या सुखावास है सुखाभा सुख जैसे लगता है सुख का प्रतिबिंब प्रतिबिंब को सुख मान लेते हैं इस मन शांत तो हो गया आनंद रूप अपने आत्मा का थोड़ा प्रतिबिंब आ गया इसको सुख मान हम खुश हो जाते हैं किन्त तो जो आनंद स्वरूप अपना स्वरूप है वो बिंब रूप सुख की प्राप्ति विशेष हो जाती है हो जाती ना नहीं नहीं, किसकी प्राप्ति हुई? उसके प्रतिबिंब आपन जो आनंद स्वरूप है आत्मा ब्रह्म उसका थोड़ा प्रतिबिंब अंतकरण में आ गया मन स्वच्छ हो गया उसका थोड़ा प्रतिबिंब आ, प्रति आ गया इच्छा है हम किस प्राप्त करने के लिए बच्चा रोता है हमको ये दे दम कोई चीज अन्य पदार्थ है और लेकर खाना चाहता है माता उसे खींच कर लेती वो रोता है दे दो दे दो जो उसको पकड़ दिया पकड़ा पकड़ा दिया बड़े खुश अगर रोना भूल गया इसको पकड़ लिया कभी कभी भूख लगती है कुछ ना कुछ ले करके मुख्य रखता है कुछ, कुछ के ना कुछ रखेंगे तो क्षुधानिवृत्ति हो जाएगी प्लास्टिक के ना कुछ लुटला लेकर चबाता है कभी जो ताजल भी लेकर मुख्यमंत्र देता है तो सकता है ना नहीं तो उसे क्षुधानिवृत्ति होती माता उसको हटा देती किन्तु फिर जो पकड़ा दिया रोना भूल करके बड़े खुश हो जाता है बच्चा इसी प्रकार आपके मन में इच्छा हमारे मन में इच्छा इसको हम प्राप्त करें इधम इसे आज मुझे मिल जाए संभावना सबकी पुष्पाई कितने को मिलेगा किसको मिल गया अह बड़ा खुशी है इतने लोगों को नहीं मिला हमको मिली हम कितने उस समय इसे मन में एक भावना हो जाती है मन स्थिर हो जाता है थोड़े समय के लिए मन चांचल्य समाप्त तो हो जाता है बच्चा को दिया खिलौना लगती है भूख खिलौना मिल से एक क्षुधानिवृत्ति हो जाती है ना भूख रहेगी खिलौना प्राप्त करने पर उतार दो सुनते समझते खिलौना मिल गया तो भूख भूख नष्ट हो जाएगी ना किन्तु रोना तो छोड़ देता है रोता नहीं खुश हो जाता है बहुत थोड़ी देर में फेंक देता है किन्तु एक समय पकड़ लेता है खुश हो जाता है इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति कुछ प्राप्त हो गया अपने बहुत बड़ा मानकर खुश हो गया खुश क्या है अंतगण शांत हो गया तिर हो गया जो प्राप्त करने के लिए चांचल चंचलता थी हिलाने वाले वो समाप्त हो गया तिर हो गया अपने आत्म आत्मस्वरूप पर, परमानंद का थोड़ा प्रतिम्ब हो गया सुख स्वरूप का प्रतिबिंब को सुख मान करके आरप करता इससे हमको मिला इससे क्या हुआ इससे जो इच्छा थी इच्छा समाप्त होने से अंतगण शांत हो गया इतने से प्रतिम्ब हो गया सुख मानता सुख के प्रतिब को सुख कह दे विशेष सुख सुत अवस्था में कोई विषय पर नहीं वन से सुख का प्रतिमा रहता है और ज्ञान हो जाए तो वो आनंद स्वरूप है आत्मनितुष्यति विषय के बिना संतुष्ट रहता है आत्मा न आत्मा शुद्ध अंतकण के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ आत्मा संतुष्ट हो जाता है कोई विषय के अपेक्षा नहीं कृत्य कृत्य और चाहिए जितने प्राप्त होने पर और कुछ इच्छा होती या नहीं बहुत प्राप्त हो गया जिसको और कुछ इच्छा नहीं कोई व्यक्ति है कि हमें और कोई इच्छा नहीं सब इच्छा समाप्त होगी दस बीस करोड़ पा था और पचास करोड़ मिल गया आगे और इच्छा तो नहीं होगी क्या होगी कितने मिलने पर इच्छा समाप्त हो जाएगी और बनिया तो और अधिक चाहिए किंतु परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अन्य किसी की आवश्यकता नहीं जो है उसकी भी आवश्यकता नहीं अब संतुष्ट रहता है श्लोक बोलो त्रोपरमते चित निरुद्ध योग सेवया यवात्मत्मा पश्यत्म तुष्यति ये बताया जब में है तब क्या होता है सुखमात्यंतिक यद सुखमात्यक बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रिय बुद्धिगा्य मतीन्द्रिय वेत्ति स्थित तत्व स्थित तत्त सुखमात्य बुद्धिगा्य मतीन्द्रिय अत्यंत जिसका अंत नहीं अंत को अतिक्रम करने वाले है समाप्त तो नहीं वाली अनंत सुख को प्राप्त करता है यत तद अति इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है आपको कभी सुख होता है सुख होता है कभी हाँ चलो होता है किस इंद्र से देखते हो? <coughs> चक्षु से दिखता है ग्रहण इंद्र से नहीं। या रसन इंद्र से या हाथी किसे अतियम इंद्र ग्राह्य नहीं इंद्र के द्वारा ग्रहण होता है इंद्र ग्रहण से ग्रहण नहीं होने पर भी सुख का ज्ञान आपको होता है या संचय होता है सुख व्याह नहीं हुआ सुख निश्चय होता है ये बुद्धि ग्राह्य का बुद्धिग्राह्य बुद्धि से ही के बिना ही निश्चित हो जाता है अत्य्रियम व्यक्ति अतर नचे व्याम जिसमें स्थित है उसको व्यक्ति अत्यंत सुख को बुद्धि से ग्रहण कर लेता है आत्यंत सुख को को और नचे व्याम स्थित चलती ईश्वर में स्थित हो गया तो तत्व में स्थित हो गया परमात्मा में फिर विचलित नहीं होता है आनंद रूप में स्थित हो गया तो उसको चुनता नहीं स्थित तस्में न चलती तत्व स्वरूप से चुत होता है तत्व स्थित हो जाता है जब इस प्रकार सब छोड़ देता है सब इच्छा छोड़ देता है योग अभ्यास करता है मन को लगाता है तो आतंत सुख अन सुख प्राप्त करता है अपने परमात्मा स्वरूप में तो स्थित हो जाता है स्लोगो बोलो सुखम आत्यंतिकुदिग्राह्य मत इंद्रियम व्यक्ति ये वाय स्थित कुछ प्राप्त हो गया तो और कुछ बाकी रह गया कुछ प्राप्त होने से और कुछ एक विषय में बहुत बड़ा हो गया दूसरे विषय में उसको नहीं आता है कोई किसी खेल करके बहुत हो गया पुरस्कार मिल गया किंतु संगीत में उसको नहीं आता है संगीत में को तो बड़ा हो गया तो सोचता है हम हमको भी थोड़ा संगीत आ जाए एक विषय में जितने बड़ा हो गया तो और कुछ सब विषय में अधिक हो जाता है नहीं अच्छा पढ़ने वाला खेलते समय पीछे रहेगा अच्छा खेलने वाले पढ़ते समय कर बैठेगा ऐसा होता है पढ़ते समय अच्छा पढ़ने वाला और जब खेल खेलते समय वो कहेंगे उसको पीछे कहीं रख दे उधर रख देगी अः मिलिया गया कभी अब फुटबॉल खेलते समय उसको मिलिया दूसरे आकर छोड़ो ये फिर वो लेकर खेलेगा मारेगा क्योंकि मारेगा तो इधर मारेगा तो उसको लेगा ये भी हट जाएगा पढ़ते समय तो बड़ा है और खेलते समय निकित्सा हो गया और कोई है न खेलता है न पढ़ता है किन्तु कभी संगीत समय वो आगे आ जाएगा पढ़ने वाले पीछे खेलने वाले पीछे वो आगे बैठ करके ब जाएगा हारमोनियम टाइवल हो जाएगा एक में प्राप्त होने पर और चाहिए इसको प्राप्त होने और चाहिए किसी विषय में अधिकतर तो और चाहिए किंतु ये स्थिति ऐसा है ऐसे परमात्मा प्राप्त होने पर और आगे कोई अधिकतर नहीं है प्राप्त करने के लिए आगे यदि आप कुछ प्राप्त करने के अधिगत नहीं तो दुखा लग गया ना हाँ समझिए आगे कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं तो खुश होगा तृप्त तो हो जाएगा यही आतंतिक तृप्ति यदि कुछ प्राप्त करने का बाकी है वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ बहुत मिलिया, किंतु तो कि वो तो रह गया उसका भी मिलना प्राप्त करना यंग लब द्वाचा लाभं, लब द्वाचा पर लाभं, थे नाधिक अंततः मन ते ये तेतो न दुखे नस्थ तो न दुखेन गुरुना भी विचालते गुरुणा विचाल्यंग चापरंग मेरे निकन तो। स्थित न दुखन गुरुणा विचाते जो आत्यंत सुख बुद्धि ग्राय का है जिसको प्राप्त करने पर तथा तो तो अधिकम लाभ न मान्य अपरम उससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ अधिक नहीं आत्मास्वरूप प्राप्त हो गया आत्म साक्षात अगर परमात्मा का दर्शन हो गया उससे बढ़ करके अधिक कोई अपर लाभ नहीं मानता है और कोई बड़ा लाभ है ही नहीं सब कुछ प्राप्त हो गया यशमृत गुरु ना भी दुख निचार उसी अवस्था में परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है तो गुरु ना भी दुखी न थोड़ा दुख नहीं अत्यधिक दुख से भी विचलिता नहीं होता है जितने दुख प्राप्त होने पर भी सर्व इंद्रमन के द्वारा अपने स्वरूप में जस्तित्व हो गया कोई विचलिता नहीं आनंद रूप से रहता है यही हो जिसका प्राप्त बरबर कृतकृत हो जाता है और कुछ अधिक प्राप्त करने का है ही नहीं हाँ स्लोग बोलो मन के निकंत य दुखन गुरुणा भी विचा्य तंग विद्याख वियोगं तंग विद्यात योग संगित संयन युक्त सुनव्यो योगो निर्वीण चेतसा योगी चेतसा संविद्या दुख संयोग योग संगीत स निश्चय यो्य योगो निर्वीण चेतसा तुख संयोग योग संगीत विद्या सहयोग अनिर्विण चेता निश्चय नक्तव्य हो ये जो योग कहा इसी अवस्था में स्थित तो हो जाता है यत्रो परमते चितम आत्मा में स्थित तो हो जाता है सब काम से निष्पृ हो जाता है ऐसे आनंद रूप प्राप्त करता है बुद्धिग्रह सुख प्राप्त कर लेता है अनंत सुख उसी को समझो आगे क्या क्या दुख रहेगा कोई दुख नहीं, नहीं।, नहीं। दुख संयंबंध का वियोग हो जाता है दुख का संयोग अर्थात दुख संबंध दुख की प्राप्ति आगे दुख प्राप्त नहीं होता है जितने दुख प्राप्त होने पर भी गुरु ना आप दुखे न न न विचार लेते अर्थात दुख उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है सारे दुख का वियोग हो वियोगता है किसका वियोग होगा दुख संयोग दुख संबंध का वियोग मतलब समाप्त आसो आगे दुख संयोग का वियोग हो गया तो उसको योग कहना चाहिए वियोग कहना चाहिए दुख का संबंध का वियोग हो गया अभाव हो गया क्या योग किसका हुआ परमाता ओ परमात्मा अपने स्वरूप योग क्या हुआ दुख संबंध का वियोग हो गया वियोग नहीं करके योग शब्द से कहते योग संगीतम विपरीत योग शब्द से तो कहते हैं किन्तु दु दुख संबंध का अत्यंतिक वियोग हो गया योग संगीतम दुख संबंध का वियोग का भी हो ये विपरीत लक्षण से कहते हैं स योगा कैसे प्राप्त करना अनिर्विण चेत सा निश्चय नहीं निश्चय से सातता पर निश्चय करके उसके बाद उसमें स्थिर होना है और चित्त में वैराग्य नहीं होना चाहिए किसे वैराग्य नहीं होना चाहिए साधन से संसार से वैराग्य तो होना चाहिए संसार से तो वैराग्य होना कठिन होता है थोड़ी दिन साधन में लगा देखा तो कुछ तो मिला नहीं साधन से बना के जल्दी हो जाता है थोड़ी दिन बना जब करने लगा उससे जब करेंगे तो कुछ दाम को मिल जाएगा जप करने लगा जप भी कभी मिल जाता है लेकिन उसके लिए कुछ अवधि है ना दो चार पांच दस दिन क्या जप देखा कुछ मिलता नहीं कोई चाहता तो जप करेंगे तो हम कुछ मिल, क्या? मिल जाए क्या धन सम्पत्ति मिल जाये सम्मान मिल जाये कि चार पांच दिन जब क्या कोई कुछ कटुवचरण बुढ़ दिया अरे इतने मैं जप करता हूं इसे बोल दिया जप का क्या लाभ हुआ छोड़ दिया कोई कहता है मैं बड़ा पहले करता था हनुमान चालीसा भजन करता था सब किंतु इस हमारे कोई परिवार में कोई अपने भाई पुत्र कोई मर गया तब तो से पूजा छोड़ दिया खाना पीना तो नहीं छोड़ा टीवी देखना घूमना फिर विदेश जाना यह तो नहीं छोड़ा बोला थोड़ा खराब रहता है तो पांच दस लाख रूपया देकर विदेश घूमाया विदेश घुमाने पर और तो दुख नहीं लगेगा मैंने पूछा उसको अभी अच्छा क्या विदेश घुमाया पांच दस लाख खर्च हुआ किंतु तो आगे तो दुख नहीं मिलेगा बोले दुख तो बहुत है और फिर एक बार घूम जाओ विदेश और दस लाख का खर्च करो फिर तो दुख चले कितने बार दस दस लाख खर्च करने पर दुख नष्ट हो जाएगा व्यर्थ ही दस लाख खर्च किया उसको भी कहेंगे कहीं देखो साधु लोग का लाइन में खड़े होकर के बिछा लेते उनको दस दस रुपया बांध दस रुपया फल दे दो एक एक फल को से पकड़ा तो उनको फल नहीं मिलता है वो समय कठिन होगा हाँ रूपया ज्यादा रुपया नहीं रुपया अभी नहीं लाया ला। अगर बार अगले बार रुपया लेकर आएंगे रुपया तो देंगे नहीं अरे ऐसे खर्च करने पड़ा बड़े है यहां हम गए वर्चे उधर गए इतने खर्च हो गया तो बहुत बड़े पड़ा ये विभिन्न इधर उधर जाते हैं दुख समाप्त नहीं होता है दुख कहाँ समाप्त हो जाएगा और वैराग्य हो जाता है किससे साधन से वैराग्य हो जाता है ये संसार घूमते खर्चे कर दिया जो दस लाख खर्च कर दिया वैराग्य से नहीं विदेश जाने पर बfight, बड़ा बड़प्पन आ जाएगा कोई मर गया, विदेश घूमते क्या हो जाएगा तो वैराग्य संसार से नहीं हो पाता है किंतु साधन से वैराग्य हो जाता है इसलिए कहते भगवान ये साधन से वैराग्य होता है भगवान को मालूम है इसे कहते हैं अनिर्मण वैराग्य रही जो साधना करते हैं तो उसमें लगे रहे छोड़े नहीं अग्निमंथन करते आपको आपने देखा है अग्निमंथन करते अग्नि प्रकट हो जाती है ना क्या है आ, तो आ, तो क्या, आ, क्या, ना, करते क्या ना वही कहते क्या ना थोड़े थोड़े खिच कर छोड़ दिया तो अग्नि प्रकट हो जाएगी लगा रहे पूरा लगे रहे तो प्रकट हो जाएगी अब थोड़े खिंचकर छोड़ दिया वो थोड़ी किया सब लोग थोड़े थोड़े खिंचकर छोड़ देंगे अग्नि नहीं दुआवी नहीं निकलेगी कोई पकड़, पकड़ के खींच खींच करके अग्नि प्रकट होने तक लगाना पड़ेगा अग्नि लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है अभी के, थी यहां? पर अबने। अबने में के थे यहाँ निर्वहन वे थे करते ऐसे साधन परमात्मा के लिए परमात्मा साधन भजन में ध्यान में से लगे तो विरक्त तो नहीं बैराग्य नहीं लगातार लगातार करते रहे तो परमात्मा प्रकट हो जात हो जाते हैं श्लोक बोलो निश्चय योगो निर्वीण चेत सा ऐसे सुनने पर कुछ लोग इच्छा हो जाती हमेशा प्राप्त कर लग जाएंगे अभी तो क्या, क्या क्या करना पड़ेगा भगवान का भी तो उपाय तो हम बताएंगे करना पड़ेगा आपको आगे बताते हैं संकल्प प्रभवान्मास संकल्प प्रभवान्मा त मनसाम मनसग्राम विनयम्य सम विनयम्य सम संकल्प प्रभवान्मांस त्य सर्वा शेषतः मनसै द्वितीय पाद में कितने पद है पहला क्या है तत्व हाँ ठीक त्य सर्वेष तृतीय पाद में कितने पद है तीव... कितने हाँ तीन है मनसा एवं इंदिरा ग्रामम इंद्र क्या आ, ग्राम क्या मालूम है समुदाय ग्राम गांव नहीं इंद्रिया का समुदाय मनुष्य एवं इंद्र ग्रामम विनियम्य मनुष्य इंद्रियों को नियम करना पड़ता है विनियम्य समन्त पूरा पूरा पहले क्या करना पड़ता है सर्वान कामान अश त्यक्ता सारे कामना का त्याग करना है वो कामना कैसे होते है संकल्प प्रभुवान संकल्प से उत्पन्न होने वाले जिस विषय के संकल्प करते ना बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है फिर क्या इच्छा होगी इधर में शायद तो मुझे मिल जाए संकल्प करते समय कल्पना शोभन अध्यास कितने वाले बढ़िया पुष्पाई कितना अच्छा दिखता है कितना अच्छा अच्छा अच्छा छोटे छोटे, फिर इधर हमको मिल जाए विषय में दोष है उसमें कीड़े दिखते हैं कीड़े है दोष दृष्टिकरण तो वह छोड़ दो नहीं चाहिए नहीं दिखाए तो ओ वो हिराशा सब्जी बिक्री करने वाले फूल कभी बहुत सुंदर दिखता है वो लगता है बहुत अच्छे चोले खाएंगे और लेकर देखा इतने छोटी छोटी कीड़े उसमें है ताजा फूल कभी दिखता है कभी देखे ना फूलकभी खाते खाने वाले देखे ना उसमें कीड़े बड़े बड़े कीड़े भी रहते काले काले और छोटे छोटे भी रहते ऊपर से नहीं देखे तो धो करके करके तो भी वो नहीं जाते हैं उसमें रह जाते हैं तो जब कीड़े समझे देख लिया फिर खाने की इच्छा होगी दोष दृष्टि करने पर जिह चोड़ने की दोष होने पर नहीं दिखेता बहुत अच्छा और देखा नहीं लोग बनाकर खा लिया फिर कच्चा भी खा लेते हैं कच्चा भी कोई को फूल को बीच शरीर में खा लेते हैं ना तो कीड़े को ऐसे ही खा लेते हैं तो देखेंगे दूसरी दृष्टि उनसे बना करो दूसरा दृष्टि नहीं तो सोभनाध्यास होने पर एकदम ही चाहता हमको मिल जाए ये सर्वत विषय में इस प्रकार संकल्प से इच्छा होती है छोड़ना इच्छा को कामना को छोड़ना कितने की कि इच्छा को छोड़ना सर्वान, सारे कामना को छोड़ना कुछ छिपा कर रखने का नहीं क्या कहते हैं? अशेषत भगवान के कहते सरवान उसके बाद अशेषत शेष कुछ बचाना नहीं सब दिया कुछ रख दिया जैसे नचिकेता के पिता गोदान कर रहे थे गोदान करने के लिए अपने अच्छा से अच्छा गो तो पुत्र के नाम रख दिया और बूढ़ी बूढ़ी गाय को दे जाते तो दूध नहीं देने वाले इसी प्रकार कुछ रख करके बाकी दे नहीं पूरा छोड़ना है पूरा त्याग करना है सर्वान अश्यता सो छोड़ करके और इंद्रिय समुदाय को नियमन करना इंद्रियों को नियमन कैसे करेंगे इंद्रिय तो भागती रहती विषय को विषय इंद्र को खींचे रहता है कैसे नियमन करेंगे मनुष्य मन से ही नियमन करना है मन के बिना इंद्रिय कुछ नहीं करता कर सकता है कर सकती है इंद्रिया तो विषय को दौड़ता है किन्तु मन पूर्वक विषय गुरह होता है मन यदि इंद्रिया के पीछे नहीं है आपका मन अन्य में है आंख खोला बनने पर दिखेगा का नहीं कान खोला होने पर कोई कुछ कहता सुनाई नहीं पड़ेगा मन कहीं है तो इसलिए अभी अभी किस किस मन यदि कहीं होता है हम बोलते सुन नहीं पाता है कारण क्या है मन अन्यत्र है अभी इस प्रकार कान तो खोला है कान बंद करना नहीं पड़ता है ऐसा है ऐसा देखते हैं कभी कभी दिखता है आकाश को दिखता है आकाश को दिखता है मतलब सामने नहीं दिखता है तो सब कान बंद कर नहीं करे तो भी शब्द सुनाई नहीं पड़े मन से ही इंद्र में व्यापार होता है अरे मन से जो चाहेंगे उसको मन को अन्य में लगाएंगे इंद्र व्यापार नहीं होगा मन से उसका नियमन करना है समन्तत अच्छी तरह से पुरा नियमन करके स्लोको बोलो मनसे ये थोड़ा सुनने पर कोई बैठ गया हम कर गेसा मन को रोकेंगे मन से इंद्र को रोकेंगे बैठ गया कितने सौ बंट से सब को रुक देगा बड़ा कठिन होता है फिर इंद्रिय भागते चिंतन करता है मन ही भागता है मन से तो इंद्रिय को रुकना था क्यों चिंतन ध्यान करते करते क्या होता है इंद्रिय भी गया मन भी गया उधर मन क्या और मन फिर क्या कहता है जो जाता है तदस्य हरति प्रज्ञान विवेक बुद्धि को भी ले लेता है मन से इंद्रियों रुकना था इंद्रियों के पीछे मन भागा और मन बुद्धि को भी ले लिया विवेक बुद्धि गई बहुत देर के बाद पता चले मैं तो ध्यान करने बैठा कहा गया इसलिए भगवान कहते कैसे करना एक साथ एक क्षण में नहीं होगा किसी ने कुछ पढ़ा आप कुछ विद्या आपने प्राप्त की किसी ने धन कमाया एक दिन दो दिन में एक साल दो साल में सब हो गया कितने बचपन से पढ़ते पढ़ते कितने साल पढ़ने के बाद थोड़े शास्त्र ज्ञान होता है जो पढ़ते शास्त्र हम कहते अब जो जिस विषय में जो कोई पढ़ा है कितने पढ़ते इंग्लिश भाषा को सीखने छोटे से शुरू करके अभी भी पढ़ते सीखते अभी भी नए नए शब्द सीखना पड़ता है छोड़ देने पर भूल जाते है अच्छा इंग्लिश बोलने वाला छोड़ देता है तो भूल जाता है भूलते है नहीं भूल जाते कितने परसों के गया और संस्कृत पढ़ने के लिए परिश्रम करने के लिए कौन परसों करता है <laughs> मेरा उम्र हो गया यहाँ नहीं कोई तो कहते ना ये तो बड़ा ये कुछ कुछ विभिन्न प्रकार कोई कठिन कोई कदेश खुशी लाभ नहीं अंगूर खटे हैं श्री गाल को अंगूर नहीं मिला तो क्या ना अंगूर खटे संस्कृत नहीं पढ़े नहीं स्वभाव बोलना आता है उससे भी क्या है कोई जरूरत नहीं इंग्लिश पढ़ पढ़कर अपने खुशी आकाश में मुड़ते संस्कृत पढ़ने पर नहीं आता है तो सरम लगना चाहिए संस्कृत भाषा शुद्ध भाषा वेदभाषा देव भाषा जो विदेशी लोग भी आकर के पढ़ते सीखते विदेश में कहीं कहीं संस्कृत में संस्कृत पड़, पढ़ाई जर्मन और कहीं के देश में मोरिशस में हमारे के छात्र भक्त वो हंसराज कॉलेज में थे रिटायर्ड हो गए उनके छात्र छात्र जाकर वहाँ कॉलेज में ये गए थे उनका कोर्स सिलावस बनाने के लिए कुछ संस्कृत ग्रंथ अध्ययन करने वाले विदेश में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ते सुना है किसने आप बहुत बहुत आने बहुत सारे यहाँ के लोग आगे वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए अभी तो कोई गया था ना आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक अच्छा वैद्य यहाँ पढ़ करके फिर कहा गया था जर्मनी जर्मनी गया था किस लिए संस्कृत में संस्कृत में क्या पढ़ने के लिए आयुर्वेदिक का कुछ अधिक पढ़ने के लिए अच्छा यहाँ पढ़ने के बाद गया था जर्मनी वहाँ जाकर पढ़कर आया देखो हमारे छात्र यहाँ गए <laughs> यहाँ अच्छा पढ़ने के बाद वहां के आदि के पढ़ने के लिए अभी कभी समय आएगा संस्कृत सीखे उन्हें दिल्ली के पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ेगा आप नहीं सीखे तो आपके बच्चे उनके बच्चे कुछ समय आने पर उनको विदेश भेज जाओ लघु सिद्धांत गिर पढ़ कराओ <laughs> इस भगवान कहते क्या सिखाना है शनै शनि परमेत शन शन परे बुद्याति गृहतया बुद्ध्याृतया आत्मसंस्थ मन आत्म संस्थ मनता न किंचीदि चिंत न किंचिदिचत शन शनैरुपरमे बुद्धा धृति गृहतया आत्मसंस्त मन कृता कि चिंता मन को विशेष हटा करके लक्ष्य में लगाना शनि ही, शनि ही, शनि ही, शनि मतलब धीरे धीरे वो तो शनि को इंग्लिश में क्या बोलते थे शनि शनि स्लोली, स्लोली स्लोली शनि शनि को अपर भ्रस हो गया स्लोली स्लोली शनि शनि शनि शनि बोल नहीं पाते वो बोलते बोलते स्लोली स्लोली हो गया सनी सनी तू परमेद शीघ्र नहीं होगा मन के द्वारा किसके द्वारा मन मन के द्वारा मन को मन को उपरत करे किसी को द्वारा बुद्धिया मन के केवर बुद्धि है मनुष्य इंद्रियों को रोकना है और मन को रोकने के लिए बुद्धि विवेक बुद्धि निश्चय आत्म बुद्धि हमको क्या करना है क्या कर्तव्य है मैं क्या करूं मन इधर उधर उधर से बुद्धि में निश्चय करे के सब छोड़ कर लग जाते हैं जिसका जो अभी कुछ पढ़ना है परीक्षा देना है मन इधर होता है उसको सोच कर है करके दिन भर चल जाएगा या रोक करके पढ़ाई करेगा मनि होने पर सुछ कर लगता है कोई कुछ हो गया छोड़ो फिर लगता है विवेक के बुद्धि के द्वारा और धृती गृहित या धैर्य के साथ विवेक के बुद्धि भी कभी काम नहीं करती धैर्य के साथ लगे लगते मन को विषय में विषय से हटा करके परमात्मा में लगाए बुद्धि के द्वारा मन को विषय से उपलब्ध कराये धीरे धीरे क्रम से धैर्य के साथ जब धीरे धीरे विषय सट जाए मन जो आत्मा में स्थिर हो जाए आत्मा सप्ताह मन कृतवा मन आत्मा में स्थिर तो परमात्मा में स्थिर तो हो गया आगे क्या चिंतन करना है न किंचित अभी चिंत कुछ भी चिंता नहीं करे मन को एक लक्ष्य में लगा करके सारी चिंता छोड़ जाये तो मन स्थिर हो जाए मन स्थिर होने हो पर स्वच्छ होने पर परमानंद की अभिव्यक्ति हो जाती आत्मा साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा के साक्षात्कार अनुभव होने के पहले भी जब आप बैठकर थोड़े मन स्थिर हो जाए स्वच्छ हो जाए वो जो सात्विक आनंद प्राप्त होता है वो आनंद विषानंद से बढ़ करके कोई ध्यान अभ्यास करता है थोड़े शांत होता है तो जो थोड़े समय के लिए ऐसे रह जाता है वो आनंद विशेष आनंद तभी आगे ध्यान करना चाहता है साधन भजन करना चाहता है परमात्मा कृपा करते तो कभी किसको थोड़ा झटक, थोड़े समय तीर मन हो गया सब लोग का अनुभव होगा हो थोड़े ध्यान भजन करते हमेशा मन नहीं लगने पर भी कभी कभी थोड़े मन शांत हो जाता है होता है नहीं थोड़े समय मन शांत हो गया तो उसमें थोड़ा आनंद प्राप्त होता है कुछ विषय है उसमें नहीं।, नहीं।, नहीं होने पर जो तो, अभी परमात्मा साक्षातकार नहीं हुआ तो भी सत्य गुण बढ़ने पर अंतगण में शांति सुख प्राप्त होता है वो प्राप्त होने पर साधक अनुभव करता है यदि ऐसे मन स्थिर हो जाए लगातार कितना अच्छा होगा कितना आनंद होगा फिर प्रयत्न करता है आत्मसत मन कृतवा न किंचित अभी चिंतित है तो कुछ ये मन स्थिर हो गया और चिंता नहीं करना योग की अंतिम सीमा है मन इधर उधर भागता है योगस्त चित्तावृत्ति निरोधक सारी वृत्ति को रोक करके एक लक्ष्य में लगा दिया अरमान मन स्थिर हो गया तो हो गया योग के परम सीमा बोलो सन सुपारा में बुद्धा धुति आत्मस मना चिंत जब प्रवृत्त होता है करने के लिए कैसे करना चाहिए बताते हैं यतो यतो यरती यति मनलम स्थिरम मनलम स्थम ततस्यमत ततस्तो नियम्यमन्य वसंग नएतम यतो यतो यनंचलम स्थिर तत नित्मेसम नएत मन चंचलम यतो यत तयम्य आत्मन अवसम नएत मन का विश्लेषण दिया चंचलम अस्थिर मन भृशम चलती चंचल तो बहुत शीघ्र जितने पदार्थ शीघ्र जाने वाले जितने जान विमान आदि उससे बढ़कर के मन और और पहले चल जाएगा रॉकेट में बड़े बड़े जो जाते हैं ना बहुत शीघ्रगामी यहां से चंद्रमंडल सारे ब्रह्मांड घुमाने के लिए जितने समय लग गया मन उसके पहले आ जाएगा आ जाएगा कहते समय रॉकेट इतने समय चल जाएगा क्या मन अमुक ग्रह में रॉकेट अनुक ग पहुंच गया इतने कहते समय पहुंच जाएगा किन्तु मन कहने के पहले पहुंच जाता है कहना तो कहने के समय लगेगा मन को वहां पहुंचाने के कितने समय लगता है ऐसे बैठे चंद्र नाम लिया नाम लेने के पहले मन वहां पहुंच गया नाम लेना तो बाद में जो जिसका चिंतन करता है थोड़ा क्या था मन वहां पहुंच गया सबसे शीघ्रगामी मन मन से बढ़कर कोई शीघ्रगामी नहीं ये अत्यंत चंचल है इसलिए स्थिर रहेगा मन अस्थिरम संचर कहा अस्थिर अस्थिर मन है जब जाता है ना यथो यथो निश्चय जिस निमित्त से जिसके कारण भागता है मन कहीं चला गया उसका कारण कुछ यही है। कहते हैं हम ध्यान करना चाहते मन इधर उधर चल जाता है कारण क्या है कुछ वासना विषय की इच्छा है जहाँ वासना है वहीं मन भागेगा बिना प्रयोजन नहीं भागता है संस्कार है तो उसका विषय चिंतन हो जाता है जिस जिस निमित्त से मन भाग जाता है तत सत नियम मन को उसे नियमन करना उसे मन से पूछो तुझे चाहिए क्या जो विषय प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लेने से सब कुछ हो जाएगा क्या कौन से विषय प्राप्त करने पर तृप्त हो जाएगा आप जरूरत तो नहीं जितने मिलने पर भी सब विषय अनाधिकाल से अनाधि सब विषय बहुत उपभोग कर लिया कौन से विषय भोग नहीं हुआ अभी जो जीव है कभी स्वर्ग में था कभी राजा महाराज बना कभी देवता था सब कुछ था और में मकोड़े था पेड़ पौधे जड़े पशु पक्षी सब भोग कर लिया सब भोग करने के बाद भी फिर भोग करने की इच्छा क्यों हुई इच्छा होती नहीं होते ये प्रत्यक्ष वह अन्य जीव में अन्य जन्म में गया था स्वर्ग में गया था नहीं गया था इससे संदेह हो सकता है कि तो आप विचार करो अभी इसके पहले इस जीवन में कितने पर का खाद्य आपने खा लिया खाया न नहीं पेट भर खाया कभी कभी पेट भरकर खाया है दो बार? दो बार बहुत बार बहुत बार खाया किंतु तो आगे तो भूख नहीं लगती ना बहुत बार पेट भरकर खाए तो आगे भूख लगेगी हाँ फिर रोज सुबह उठते सुबह से फिर दिन भर और यदि एकादशी व्रत करने कहेंगे सुबह से भूख लगेगी व्रत <laughs> करने के लिए कहे तो भूख लगेगी व्रत के बिना ही भले कोई नहीं खाता कुछ में लगाया नहीं कुछ देखने सुनने में बढ़े क्या चित्र आदि देखते ना सुनते ना नहीं तो जंतर मोबाइल लेकर के खाना बिना भूल जाते हैं किंतु ये व्रत करने के लिए कहेंगे तो बड़ा कठिन है थोड़े व्रत भी कभी करना चाहिए उपवास करना चाहिए एकादश सुबह तो पंद्रह दिन में एक दिन ही कुछ खाद्य में खाली थोड़ा समय में करना पड़े खाते खाते बहुत थोड़े करने पर पता चलता है क्या उसके लाभ कोई कुछ सन्मर्ग में चलता है ना चलने पर उसका लाभ पता है और नहीं जाए तो क्या लाभ पता चलेगा मधु है शहद मीठा लगता है ना कोई कहने पर क्या मिलेगा मीठा हम तो मीठा बहुत खाते कितने खाए क्या जरूरत नहीं ये कहते नहीं ये मीठा शहद अलग है देखो सर क्या है गुड़ चीनी यही तो मिठाई है उसमें क्या है चीनी गुड़ जैसे मिठाई है सौ जैसे मिठाई ना और क्या अधिक है क्या अधिक है बोलो अलग अलग अलगों अलग से क्या गुड़ भी अलग bracket, गुड़ गन्ना के गुड़ बनता है खजूर के गुड़ बनता है ताल के गुड़ बनता है आप लोगों ने कोई कहा है? ताल के गुड़ मिश्री ताल के रस से मिश्री बनता है हमारे पास यहाँ लधर है ताल के रस से मिश्री बनता है मिश्री है ताड पान कहते इंग्लिश में पानी कहते हैं ना पीएलएम उसके खजूर पेड़ है ना खजूर के से भी गुड़ा बनता है बंगाली में उसके गुड़ा बना करके संदेश बनाते हैं मीठा खजूर के गुड़ से अभी गुड़ है ताल का गुड़ है ना खजूर का गुड़ खजूर का गुड़ है ताल के मिश्री अपने पास वहाँ ताल के मिश्री है और खजूर के गुड़ रखा गया कोई ला कर गया ला कर दिया रखा गया है लेकर लेकर आना लेक था आज जिसको चाहिए आज ऋषि के हो ताल के मिश्री और खजूर के गुड़े तो ये अलग प्रकार होने मात्रा से क्या होगा अलग प्रकार होने मात्रा से उसको तो शहद ऐसे होगा ना शहद में क्या लाभ है जब शायद खाएगा तो पता चले क्या लाभ है नहीं तो कैसे पता चलेगा कोई फल नया फल आया बहुत अच्छा बहुत, आचा, बहुत आचा। क्या खटा है मीठा मीठा है इतने जान से हो गया तृप्त तो हो गया मिठा तो बहुत खाते फलका है कि जब तक तो उसको नहीं खाए तब तक उसका लाभ स्वाद पता नहीं चलेगा सुन करके सुन लिया तो नीचे हो गया एक बार थोड़ा सा खाए तो पता चलेगा इसी प्रकार जो थोड़े उपवास व्रत जप आदि करता है पढ़ता है शास्त्र सुनता है शास्त्र सुना रामायण पढ़ा गीता पढ़ने पर क्या लाभ है जो नहीं सुना उसको पता चलेगा दूर से कहेगा नहीं उसमें क्या है ये तो बहुत हम पुस्तक पढ़े कितने पुस्तक पढ़े उसमें क्या होगा ये तो ये सामान्य हम तो बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं ऐसा सोचेगा तो इस क्या लाभ है उसको पता चलेगा छोटे पुस्तक है छोटे से छोटे तत्वबोध है छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी इतने छोटे पुस्तक पढ़े उसमें क्या लाभ पढ़ने वाले को पता चलेगा और नहीं पढ़कर के क्या ये छोटे पुस्तक इसमें क्या मिलेगा छोटे पुस्तक में कुछ मिलेगा छोटे पुस्तक में इसे प्रश्न है तत्वोध में उसको जो नहीं पढ़ा वो नहीं बता पाएगा सूक्ष्म शरीरम किम कारण शरीरम किम ये प्रश्न है उसका उत्तर सूक्ष्म शरीर क्या है मालूम तो बहुत तो है वेदांत सुनने वाले किंतु इसे ऐसे पुस्तक छोटे में आ जाता है और इस प्रश्नोत्तर में के सत्रवसन थी ये प्रश्न है आगे उत्तर निजेंद्रिया किंत विसम्भापम के शत्र मित्रवद कौन ये शत्रु मित्र जैसे लगते हैं आत्मजाद्यादि के शत्रव आत्मजाद्या पुत्र आदि और किंत विसम्भाम के उत्तर स्त्री विष क्या है अमृत जैसे लगता है लगता है अमृत किन् विषव अमृत जैसे लगता है किन्तु विषय क्या है कि तद विषम बातें शुद्धोपम अमृत तुल्य उसका उत्तर स्त्री स्त्री के लिए पुरुष पुरुष के लिए स्त्री भोग्य दृष्टि जो देखते है ना अमृत जैसे लगता कि है किन्दु हे विषव उसे भोग से ही विषय करके मरते है डूबते संसार में ऐसे ऐसे प्रश्न उत्तर है ग्रंथ छोटा सा पुस्तक है ऐसे जानने पर आगे बढ़ने पर पता चलता है उपवास करने पर क्या लाभ होता है पता चलता है ध्यान में बैठना बैठता है थोड़े मन स्थिर होता है तो क्या लाभ पता चलता है जहां मन इधर उधर भागता है उसको हटा करके आत्मा में लगाए यही पहला प्रारंभ करना है मन जरूर भागता है उसे हटा करके लक्ष्य में लगाए लक्ष्य में लगाने पर स्थिर रहने पर जो लाभ है साधक स्वयं अनुभव करता है बोलो या तो या तो मनस्लम तय तो जब तक तो कोई साधना बैठना ध्यान आदि नहीं किया उसको लगता है क्या बैठने से क्या मिल जाएगा चलो उधर उधर घुमाएंगे कुछ देखेंगे करेंगे इसमें क्या मिलेगा ऐसी छोटे कमरा बैठ कर भगवान के पास बैठा है बैठने से क्या मिल जाता है जो ध्यान जप कभी नहीं किया उसको लगता है कि ये छोटे कमरा बैठ करके बैठी बैठी करके कोई माता पिता कोई बैठ कर ध्यान करते दादा दादी कोई बच्चे लोग कहते क्या उसके मिलता है वहां बैठ करके क्योंकि <laughs> अपने कट में लेट करके टीवी देखो इधर देखो इधर सुनो खाते खात खाते टीवी देखो पढ़ते पढ़ते देखो यहाँ सुनो बात करते रहो ये सब छोड़ करके कमरा में बैठ करके ध्यान करते जब करते बगान का क्या मिलता है उनको लता क्या मिलता है क्या मिल जाएगा बोलो क्या मिलेगा जो क्या मिलता है जो बैठने वाले को पता है तुम भी बैठोगे तो पता चले और उधर कहीं क्या मिलता है क्या मिलता है क्या कहेंगे यहां बताते हैं क्या मिलता है प्रशांत मन संग शात मन संन योगिनं योग सुख उपैति उपेति रजसन उपति शा रजस ब्रह्म भूतम कलमस ब्रह्म भूतम कलम शात मन ब्रह्मतम अकलमसम प्रशांत एनमी एनम ही प्रशांत मनसम योगिनम शांतरजसम ब्रह्म भूतम अकलमसम उत्तम सुखम उपैती ये प्रशांत मन है मन अत्यंत शांत हो जाए विषय दुर्भाग्य नहीं और शांतरजसम रजोगुण क्षीण होगी मोह राग देश अभिनय से नष्ट होगी तो ज्ञान हो जाता तो क्या स्वरूप होता है ब्रह्मभूतम ज्ञान ब्रह्म का परमात्मा के ज्ञान से ब्रह्म वेद ब्रह्मे बहती ब्रह्मभूतम अकम सम कलम सरहित साप धर्मा धर्म पुण्य पाप रहित हो जाता है शुद्ध हो जाता है तो उसको क्या प्राप्त होगा उत्तमम सुखम उपेती उत्तम सुखम निरिश सुखम क्या प्राप्त होता है निरतिशय सुख निरतिशय का क्या अर्थ है उससे बढ़कर के को कोई अधिक है ही नहीं निरतिशय सुख प्राप्त होता है सारे विषय में है दो विषय होता है सातिशय जितना आपको प्राप्त होता है उससे अधिक मिला तो खुश अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है आपको जितने मिला दूसरे को अधिक मिला तो आपका अच्छा लगता है <laughs> वही पूछा था सबको बराबर मिलता है ठीक है अपने थोड़ा अधिकार मिलता तो है बड़े खुशी हमसे अधिक दूसरे को मिल गया तो हमारा स्वान तुरंत काम हो गया पहले खुश था सबको ऐसे एक एक लाख महीना में, में कोई कमाता है अगर कोई सवा लाख कमाता है तो खुश हो गया ना नहीं खुश है कि देखा बाद में हमारे से छोटा जो हमारे पास काम करता था वो तो अभी दो लाख कमाता है महीने में दो लाख कमाने वाले से आप गरीब हो गए ना नहीं सवा लाख कमाने वाले से दो लाख कमाने वाले को देखने पर रहा। कम हो गया सिर झुक जाएगा और अंदर प्रसन्नता है ना अभी तो खुश था सब सबको लाख लाख मिलता है हमको सवा लाख और किसको दो लाख मिलता है तो अभी कम हो गया दुख शुरू हो जाता है ये सात ईषय उससे अठी किसी को मिला तो तुरंत हमको हम कम हो गई कम होता है ना नहीं कम तो हो गया उससे हो क्या अपेक्षा कम हो गया कम और जाद, बड़ा ज्यादा ये साथ ही हो सापेक्ष होता है किसको छोटा कहेंगे किसको बड़ा कहेंगे ये छोटा है बड़ा मालूम है क्या है हाँ इसकी अपेक्षा छोटा है और उससे छोटे पूर्व की अपेक्षा बड़ा है तो जो छोटा है किसी का विचार छोटा है तो किसी का बढ़े इसी प्रकार कोई काम है कभी ज्यादा अपने साथी का हो गया तो हमारा कम हो गया किंतु ये जो सुख है निरति से उत्तम उससे बढ़कर कोई सुख नहीं जब मन शांत तो हो जाए तो रजुगुण ही समाप्त तो हो गया तो ऐसे ज्ञान हो जाने पर जीवन मुक्त हो जाता है वही तो ब्रह्म जीवन मुत्तम धर्म आदि उसको जो सुख प्राप्त हो होता है वो निर से उत्तम सुख प्राप्त होता है श्लोक बोलो जितम योगिनं सुखम उत्तम उपयति शांत राम ब्रह्म भूतम कर्मसम लगता है सब लोग समाधि में बैठी गए जैसे श्लोक बोलो जोर से मन सं योगिनं उत्तम उपाय शांत ब्रह्म भूतम समाधि लगना तो अच्छा है किंतु कभी कभी उसके बाद निद्रा हो जाती है आलस्य हो जाता है इसे शोक बोलते समय थोड़ा जोर ऐसी बोलने से फिर तंद्रा निद्रा हट तमोगुण हट जाएगा तमोगुणों हटाने के लिए श्लोक बोलते समय प्रमाद नहीं करना प्रमाद किस गुण का कार्य मालूम है तम गुण तम गुण का कार्य हो शोक बोलते तो नहीं बोलते तो प्रमाद हो प्रमाद का तो तम गुण आ करके जागा लेकर बैठा है तम गुण जब आएगा अपने कार्य करेगा अभी प्रमाद हुआ तो फिर निद्र आ जाएगी फिर सुनने समझ में नहीं आएगा दोष देंगे हमको कठिन होता है बोलने वाले को दोष हो भगवान को दोष देंगे भगवान क्या बोलते है हमको समझ नहीं आता भगवान तो बहुत सर्वे बोलते ही कि ना अपने यदि अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तो समझे नहीं आएगा फिर लोग बोलो प्रशांत मन संघ हे नोगी सुखम उत्तम उपैती ुंजन सदात्म युंजन सदात्मानं योगी विगत कलमश योगी विगत कलमश सुखे न्रह्म संस्प सुखे न्रह्म संस्प अत्यं सुखमश्नुते मत सुखमश्नुते हुन योगी तं कलश सदा सुखमशा युञ्जन योगी विगत कलशर्शम सुखे अस्नुते बड़ा अनायास प्राप्त कर लेता है कौन एवं सदा युञ्ज आत्मा युञ्जन निरंतर ही इसी प्रकार योगाभ्यास करते हुए सदा निरंतर तो विगत कर्म से पाप रित तो हो जाता है ध्यान करते करते मन एकाग्र करता है तो पाप खत्म होता है कम धीरे धीरे एक साथ नहीं समय लगता धीरे धीरे धीरे जितने जितने ध्यान करता है जप करता है भगवान का नाम लेता है उपवास करता है कम कम पाप कम होता है पुण्य बढ़ता है अदृष्ट जब फल चाहता है उसको ऐसे फल मिल फल मिलने वाला होगा जब फल नहीं चाहता है वो अंत गुण शुद्ध करता है परमात्मा प्रीत होते फिर ज्ञान प्राप्त होगा ऐसे जितने जितने करता है जिस प्रकार धन कमाने वाले थोड़े थोड़े कमाते कमाते बहुत हो जाता है ऐसे पुण्य भी कमाने वाले पुण्य थोड़े थोड़े कर बहुत होता है पाप करने वाले भी थोड़े थोड़े बहुत हो जाता है जो जिसको चाहता है इसी प्रकार धीरे धीरे प्राप्त होता है ऐसे धीरे धीरे करने से पाप कम होता है वेदांत श्रवण करने से थोड़ी दिन श्रवण किया जो कुछ समझ में आया वो तो अलग है दृष्ट फल और अदृष्ट कुछ होता है होता है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणार्थ भक्ति संयुता गुरु शुश्रष लब्धाथ कृताशीत फलम लवेद जितने साधने सब साधना अंतगण शुद्धि के लिए वेदांत श्रवण जो ज्ञान यज्ञ इसका तो दुष्ट फल है ज्ञान के लिए समझने के लिए ज्ञान यज्ञ ज्ञान और दिने दिने तो वेदांत श्रवणाथ वेदांत श्रवण से प्रतिदिन वेदांत श्रवण कैसे होता है दिने दिने तो वेदांत श्रवनाथ भक्ति संहितात् श्रद्धा भक्ति से युक्त गुरु शुश्रषया लब्दार्थ गुरु सेवा से प्राप्त तो होता है गुरु सेवा पूर्वक भक्ति से वेदांत श्रवण से प्रतिदिन कृच्र अशी थम अस्सी कृष्ण का पलम कृष्ण चांद्रायण आदि तपो होते हैं प्रतिदिन इतने फल प्राप्त होता है इस में प्रतिदिन वेदांत ज्ञान से इतने फल प्राप्त होता है दिखता नहीं है वो अदृश्य काम करता है जब पाप कम होता है पुण्य बढ़ जाता है ज्ञान उत्पद्य पुंसान क्षया पाप कर्म न पाप कर्म क्षय होता है तो ज्ञान होता है ईश्वर का जो करता है धीरे धीरे धीरे धीरे तो विगत कर्म स पाप होते हैं तो ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंत सुख है निरतिश सुख ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है सुख सुख न वा श्रते आगे प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है मन शांत होकर के परमात्मा ने चिंता न मन स्थिर हो गया ब्रह्म में तो ब्रह्म में स्थिर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता सुख से प्राप्त होता है क्या प्राप्त करता है अत्यंत सुख निरश सुख नित्य सुख प्राप्त करता है श्लोक बोलो, बोलो। नंद सदात्मान योगी कल मश सुखेना न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुखम स्मृत योग ध्यान करना ध्यान करके अंत में इसका फल कहां तक तो ध्यान कितने ध्यान करना है योग मार्ग में तो एक समाधि निर्विकल समाधि कहते हैं और कुछ लोग ध्यान करते करते थोड़े सो जाते हैं उसको ध्यान मान लेते हैं विक्षेप को हटा करके लय अवस्था है और कुछ किसको चमत्कार सिद्धि मिली गई तो उसे अपने ऊपर भी और सच्चा सबकी मिली गया सिद्धि मिल जाती है योग सूत्र में आया अभी भी कोई प्राप्त करते है किन्तु तो सिद्धि प्रतिबंधक रूप से है मार्ग में आगे नहीं जाया पाया, जा, जा पाते हैं प्रतिबद्ध हो गया रुक गया तो सिद्धि क्या क्या प्रतिबंध होगी किंतु योग का फल क्या है जब तक तो अहम अश्वि ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं हुआ तब तो तक तो साधन पूर्ण नहीं हुआ अभी उसका फल कहते कैसे सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन सर्वत्र समदर्शन सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि त्मा सर्वत्र स्थान आत्मान आत्मा, आत्मा कहाँ है सर्वभूत आकाश कहाँ है सर्वत्र सब सर्वत्र सर्वत है सर्वत्र है खुला स्थान में तो रहेगा जहाँ खाली स्थान नहीं हुआ आकाश रहेगा दीवार के अंदर रहेगा क्या रहेगा पत्थर है ये ठोस है पत्थर उसके अंदर आकाश है, है, है, है। आकाश समझ आता है पत्थर के अंदर है या? ये बटल में पानी भरते हैं ना बटल में पानी भरते तो क्या होता है वायु उससे निकल जाता है पानी में डुबा कर बटल डुबाओ वायु निकलता है ना नहीं पानी भर जाता है जिस प्रकार पानी भरते समय वायु निकल गया और फिर पानी खोल दो तो वायु भर जाएगा फिर उसको डुबाओ पानी भराओ पानी भरते समय आयु निकलेगा निकलेगा आकाश भी थोड़ा निकल जाएगा ना नहीं आकाश नहीं निकलेगा रहेगा पानी भरने के बाद भी रहेगा आकाश सर्वत्र है अंदर वहा सर्वत्र है कितना आकाश है एक ही। एक आकाश सौ के अंदर है आकाश का कारण आकाशीय सूक्ष्म जो परमात्मा आत्मा है इस प्रकार सर्वभूत सर्वत्र स्थित है सारे भूत में स्थित है आकाश सर्वभूतत्म आत्मा अन आत्मा जैसे आकाश है जैसे आत्मा आकाशवत् सर्वगत नित्य आत्मा कैसा है आकाश के समान सर्वगत और नित्य है और आकाश के समान आत्मा जो सर्वत्र हो गया सारे भूत फिर कहाँ रहेंगे कहाँ रहते हैं आत्मा में सारे भूत आकाश में भी है आकाश में आकाश सर्वत्र है सब कुछ आकाश में आत्मा सर्वत्र है असौ लोग आत्मा में, में। सर्वभूता नीचे आत्मा नी योग आत्मा इच्छते योग से युक्त तो आत्मा जिसका अंत गुण ऐसे देखता है मैं सर्वत्र हूँ मेरे में सर्वत्र समदर्शन सर्वत्र सम ब्रह्म को देखता है पहले परमात्मा सर्वत्र है देखना है सर्व ईश्वर सर्वभूता न उद्देश्य सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करना सर्वत्र का विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिह सुनिश्चय सपा के पंडिता समदर्शन समान मतलब आति जितने बड़ा कुत्ता इतने बड़ा है ऐसे समदर्शन क्या समान क्या देखना सम का था ब्रह्म निर्दोष समम ब्रह्म निर्दोष ब्रह्म को देखने वाला जहां भी कहते सर्वत्र समदशन सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर के छोटे में हो तावर पेड़ पौधे में हो किले में हो तिरण में घास में हो सर्वत्र एक ब्रह्म पर ब्रह्म है निर्विशेषण है एक ब्रह्म जो ब्रह्म सर्वत्र है समान रूप से है आम आत्मा गुड़ा सर्व सर्वभूता से स्थित सारे भूते में मैं आत्मा से हूं वही ब्रह्म है वही वासुदेव है एक ही तत्व है इसको देखता है तो अपने आत्म आत्मस्वरूप सर्वम वासुदेव भगवान क्या कहते हैं? सर्वम वासुदेव मतलब शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म सर्व जी आप अलग है आप वासुदेव वासुदेव से भिन्न क्या रहेगा कुछ भी। कुछ भी भिन्न रहेगा तो सर्वम वासुदेव होगा जो सर्वम वासुदेव मानेगा तो वासुदेव से भिन्न कुछ नहीं तो सर्व तो सब कुछ ब्रह्म है ऐसे ज्ञान हो जाता है स्वर्ग बोलो ठम आत्मा सर्वभूता चात्मन इच्छते योग आत्मा सर्वत्र समदर्शन एक ही आत्मा के अंदर भारे सर्वत्र ये ज्ञान उनसे क्या लाभ होगा बताते हैं मां मां पश्यति पश्यति पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वं वो मं पश्यो मं पश्य मयी पश्य मयी पश्य प्रणश्यामी सणश्यामी सच मेन प्रणश्यति सच मेन प्रणश्यतीो मं पश्य मयी पश्यति न यो मश्य परमात्मा कहा है सर्वत्र सर्वत्र है जो सर्वत्र सर्वत्र परमात्मा अन्य जो कुछ नाम रूप दिखता है कल्पित है परमात्मा को देखे सर्वत्र सर्वत्र परमात्मा को देखे और सारे पदार्थ कहाँ है सर्वचमी पश्च्यती परमात्मा भी सब कुछ है परमात्मा को सर्वत्र देखे और सारे पदार्थ का अधिष्ठान आश्रय क्या है परमात्मा सर्वं सर्वंचमय पश्च्य तो जो इसे साधक सर्वत्र परमात्मा को देखेगा परमात्मा उसका परोक्ष कब होगा जो देखता है परमात्मा को देखता है तो कहते तस्याम न प्रणश्यामी प्रणश्यामी क्या था नाश नहीं होता हूं नाश्रम कभी परोक्ष नहीं होता परोक्षण नहीं होता मतलब प्रत्यक्ष हमेशा है जिसको देखे परमात्मा को देखता है तो परमात्मा क्यों परोक्ष प्रत्यक्ष तत् न प्रणश हमें क्या तो उसका में कभी परोक्षण नहीं होता हूं और सचमय न प्रणशी वो भी मेरा परोक्षण नहीं होगा एक ही आत्म तत्व ज्ञानी परमात्मा एक होने से है तो ज्ञानी परमात्मा का परोक्ष है न परमात्मा ज्ञानी के लिए परोक्ष सर्वत्र परमात्मा को देखता है तो परमात्मा कभी उसका परोक्षा ही नहीं होते ही। सर्वत्र परमात्मा को देखने वाला स्लोग बोलो क्यों मंग पश्य सर्वत्या मई पश्यती सचांग न पढ़्यामी सच मे न पढ़्यती तो मूत भजते भजते सर्वम सर्वथ वर्तमी सहयोगी मयी वर्तते सहयोगी मयी वर्तते सर्वूतस्थितो में यो मित भजति सर्वता वर्तमी योगी मयी वर्तते यो यो योगी मेरा भजन करता है कर्ता भजती मा... जो परमात्मा भजन करेंगे परमात्मा कहा है सर्वभूत स्थितम परमात्मा का भजन सेवन ध्यान करने के सर्वभूतम स्थित सर्वत्र है सर्वत सबके अंदर है ईश्वर सर्वभूताना हृदय से जुनत सर्वभूतम स्थित परमात्मा को जो भजन करता है एकत्व वही एकत्व में ही वही सा वासुदेव सर्व कण से अहमअ्मी वासुदेव वासुदेव का जो रक्षा है शुद्ध चिन्ह मात्र वही मैं ही हूँ वही एक आत्म तत्व है एकत्व का अतिथ्य तो प्राप्त करके निरंतर भजन करता है जहाँ जैसा रहने पर भी परमात्मा कहते हो तो मेरे में रहता है सर्वत्र परमात्मा स्थित होता है परमात्मा सर्वत्र है। और उसके साथ अभैद होकर रहता है अहमअम परम एक आत्मसत्व मैं ही हूं सर्वत सर्वव्यापक ऐसा जो चिंतन होता सर्वथा वर्तमान भी किसी प्रकार रहने पर भी ज्ञानी सहयोगी मय वर्त मेरे में ही जो वैष्णव पद है नित्य पद स्वरूप है उसमें हमेशा रहता है इसको क्या कहते हैं निष्ठा ब्रह्म ही निष्ठा यश ब्रह्म में नितान स्थिति परमात्मा कहते वो तो मेरे में है स्थित मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा जब मेरे में स्थित है उसको प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा जल में स्थित है तो जल को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा नहीं। परमा में स्थित है तो मुझे मुझे प्राप्त करने के लिए मुख्य प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिबंध है नहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा प्राप्त है उसको नित्य मेरे में स्थित है स्वर्गो बोलो सर्वभूत स्थित सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्त जब सर्वत्र एक आत्मा देखता है तो अपने में सुख दुख होता है सुख आपको अनुकूल है प्रतिकूल है सुख सब चाहते हैं दुख कोई नहीं चाहते शत्रु क्या दुख होने पर बहुत ऐसा हुआ तो हम कैसे कहा अभी उसको शिक्षा मिल गई बड़े खुश हो जाते हैं इतने से कम से कम इस कोलता है अब इसको शिक्षा मिल गई कुछ कुछ कहते हैं विवेक नहीं हो तो ऐसा हो जाता है भावना हो जाती है किंतु ज्ञान होने पर सर्वत्र जो परमात्मा दर्शन करता है देखता, है देखता है मेरे में सुख है जिसे मुझे प्रिय होता है अन्यत्र सुख उसको भी प्रिय हमें दुख अनुसार हमको कष्ट होता है दूसरे दुख अनुपुर उसका कष्ट होता है आप ही एक ही आत्म तो सर्वत्र है तो दूसरे को कष्ट देना दूसरे को दुख मिले अच्छा लगे उसको दूसरे का एक ही सर्व सर्वत्र समान देखे आत्मउपम्यन सर्वत्र आत्मेन सर्वत्र, सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन समम पश्यति अर्जुन सुखम वाए दिवा दुख सुखम वाए दिवा दुख स योगी परमो मत स योगी परमो मत आत्मेन सर्व पशतीजुन सुखम वाए दिव सी यहा आत्मोपम सुखं न व यदि दुखम समं पश्यति सहयोगी परमो मत भगवान कहते हैं यह आत्मोपम्य सर्वत्र समान देखता है अपने में जिस प्रकार सुख है ऐसे सर्वत्र सुख को देखता है अपने में सुख मिलता है तो अनुकूल है प्रसन्न है सर्वत्र सुख मिलता है तो ऐसे ही सबको सुख मिला हमको नहीं मिला ऐसा नहीं सब को सुख मिलता है तो प्रसन्न है दूसरे को सुख मिलता है तो प्रसन्न है शत्रु को सुख मिला तो भी प्रसन्न है सर्वत्र देखे नहीं सर्वत्र देखता है दुख मिले सब को अन्य को दुख मिला शत्रु को दुख मिला तो भी अपने को दुख मिल रहा है तो अनुकूल नहीं उसको दुख मिला ऐसे लोग किस दुख मिलता है तो खुश नहीं होते कभी कभी शत्रु को दुख मिला तो भी बहुत शत्रु बहुत दूर तो फिर दुखी होकर के कभी कभी शत्रु चले जाते उसकी रक्षा के लिए शत्रु होने पर भी कभी उसको दुख मिलता है तो सामान्य लोग चल जाते दुख से निवृत्त करने के लिए ऐसे नहीं सहते कि दुख हो गया तो समुभाव नहीं रहता है किंतु बहुत तो अद्यतिक होने से ऐसे कोई बताया दो भाई बहुत तो प्रेम से रहते थे परस्पर बहुत किन्तु तो तो बच्चे शादी होने के बाद आपस में कुछ ऐसे हुआ यहां तो कितने हो गया कि वो बात भी नहीं मकान कमरा पास इनका इधर इनका इधर बीच में भाग हो गया तो ऊपर मंजिल ने में कहा नीचे ऊपर घुसे कभी जूता उसके छोटे भाई के जूता बाहर है बरसावने लगी बातचीत नहीं होती किस दिन से बड़े भाई छोटे जब वर्षा गिरता है जोता भाई खराब हो जाएगा बड़े भाई जोता लेकर के अंदर रख दिया ऊपर से छोटे भाई देख रहा है वो देख रहा है जूता ऐसा होता है आने के लिए करना चाहिए बड़े तो भाई तो छोटे भाई आकर रो रोकर पैर पकड़ कर कहा मेरे जोता गिला हो जाता है तुमने रखा मैं क्या कितने पापी हूं मैं मेरे मिले उसको लगा कि मेरे जोता गिला हो है तो बड़े भाई के क्या पड़ा वो क्यों ला कर रख दिया कहीं वो ला करके रख दिया रख है कोई रखते हैं ऐसे होता है घर में छोटे गायते रख दिया कभी कभी पता नहीं चलता है किसका हिस्सा होता है तो भी रख देते कहीं किसका कुछ नष्ट हो रहा है तो देखते यारे पुस्तक को कोई रखा है पानी गिर रहा है किसके पुस्तक मालूम नहीं तो पुस्तक उठा करके रख देते हैं नहीं रख देते ऐसे पुतो कोई वस्त्रो कुछ यदि पानी खराब होता है उठा कर रख दिया तो ऐसे उस समय शत्रुभाव नहीं रहता है भाई वो अंदर से तो है कुछ स्नेह ऊपर से झगड़ा होने तो पर स्नेह होता हो नहीं हो रख देता है तो ये सर्वत्र सुख दुख आत्मोपम में न पसी अपना जूता गिरा हो जाता है खराब हो जाता तुरंत उठाते और दूसरे कहता तो सम हमारा क्या गया वो नहीं उसका भी रख दे सुखम यदि वुखम यदि परमात्मा कहते हैं जो इस प्रकार सर्वत्र समान देखता है अपने में सुख जिस पर प्रकार दूसरे में सुख हो ऐसा दिखता है अपने दुख जिस स्थान निश्चित दूसरे दुख ऐसा ऐसे ही दिखता है भगवान कहते हैं सहयोगी मम परमत ऐसे होगी श्रेष्ठा है मेरे परमात्मा कहते इसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ वही मेरा भक्त है मेरा ही तो भक्त बक... हमारी भक्ति करता है दूसरे से झगड़ा करता है परमात्मा का प्रिय होगा ऐसे भक्त प्रिय नहीं होता है परमात्मा को सर्वत्र देखना सर्वत्र सुख दुख बराबर देखना सर्वत्र मुझे देखता है परमात्मा कहते हैं योम पश्चिदी सर्वत्र मंदिर में देखा यहाँ देखा और अन्यथा तो नहीं देखा झगड़ा वहीं तो मंदिर में प्रणाम किया यहाँ कर झगड़ा तो परमात्मा कहते योम पश्च्य दी सर्वत्र वही श्रेष्ठ योगी है इसलोक आत्म सर्वत्र आत्म्रजुन सुखम वाय देवा परमो मत अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योग योगया प्रो योजा प्रोक्ता साम्य सामेना मधुसूदन सामेना मधुसूदन न पश्या एक हम न पश्या चंचल स्थिरा चंचल स्थिति स्थिरा अर्जुन यो उवाच योय योग यो प्रक्ता साम्य न न पशा हे चंचल स्थिराधुसूदना योम योग तवया साम्य न प्रोत्तरा थि, स्थिति न पशा ये मन चंचल होने की कारण इसको स्थिर रखने के लिए तो मैं देखता नहीं होता है आपने कहा योग कहा साम्य न सम सर्वत्र समान रूप से किंतु मैं देखता हूं ये स्थिर नहीं हो पाते मन चंचलवाद इसकी स्थिरान स्थिति में स्थित हो अस्थिर हो करके अचल स्थिति अचल स्थिति में नहीं देखता मन तो भाग जाता इधर उधर सुनने पर बोलते समय बड़ा अच्छा लगता है कि मन स्थिर हो जाएगा तो वह परमात्मा प्राप्त हो जाएगा बैठकर जब एकाग्र करना चाहते मन भाग जाता है विषय मन भाग जाते तो उस नियमन कर आ, मन को आत्मा में लगाए ठीक है समझ लिया लगाते फिर मन भागता है नहीं भागता है कितने जल्दी भाग जाता है लाने में तो समय लगता है भागने के लिए समय अपने को पता नहीं चलता कब भाग गया भाग गया नहीं भाग गया और अपने को भगा लिया की बुद्धि भी गई उसमें पता नहीं चलता है कहीं उधर चला गया कहीं इधर चला गया कब कभी राज्य करता रहता है कुछ ना बैठवट करके कुछ मिलता नहीं कुछ चिंता करता है ऐसे ऊर्जा को ऐसे करने उसे भी बहुत समझ चला जाता है बड़ा कुछ होकर बैठा है कुछ मिलता है किन्तु क्या चिंता नहीं करते कर बैठा है ये कहते अर्जुन बोलता है ये जो आपने कहा चंचलता स्थिति स्थिरा निश्चला स्थिति में नहीं देखता हूं आपने कहा समत्थ होकर के मन अस्थिर हो जाए सर्वत्र परमात्मा दर्शन करे मन स्थिर हो जाए किंतु ये तो स्थिर नहीं होता मन तो भागता जाता है हँसलो बोलो यो अर्जुन उच योगया यो प्रोक्त साम्य मधुसूदन ये तह न पशा चंचल स्थिर इसे हम विचार गए प्रोक्त सर्ग है पर क्या है सर्थ सर्थ सब पर तो है तो हो विसर्ग होता है और क्या क्या पर होता है भावाराथ हाँ हो ठीक है मधुस धन में विसर्ग क्यों नहीं हाँ संबोधन राम का प्रथमा के वचन क्या बनेगा राम बनेगा राम राम और संबोधन क्या बनेगा हे राम राम, विचर गया ना ने? <Eduardo> नहीं हरी क्या प्रथवा तो क्या बनेगा हरी ही हरी ही हरी हरी हरे हरे और संबोधन करें तो क्या होगा हरे हर का संबोधन क्या होगा हर राम का राम हर का हर ओम हरे कहो नहीं तो ओम हर कहो विचरेगा ओम हरे और ओम हर और नहीं तो हरे राम क्या कहते हैं है, तो हरे राम क्या कहेंगे यदि पहले हरे कहने के आए थे हरे राम बोलो हरे कृष्णा बोलो अथवा जय श्री कृष्णा बोलो अथवा ओम हरे नहीं तो ओम हर ओम तत्सत क्या बोलना ओम तत्सत क्या बोलेंगे ओम तत्सत ओम हरे बोरे सबू ओम हरे ओम हरे अम हरा भी बोल सकते होम हरा ओम हरा नहीं तो हरे राम बोरे सब हरे राम हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण अच्छा जय बोलते समय नहीं बोला जय नहीं जय जय कथन जय कथन जय भारत माता की जय जय नहीं जय <laughs> जय को जय <जे> कर देते महक <laughs> है महा का, का। इसको क्या बोलते हैं मैं, मैं कुछ बोल देते क्या बोलते मैं, में कुछ महा महा महा, का, का, मैं नहीं महक मैं बोल देते जय को जय कर देते जय जय <laughs> भगवान का नाम लेते समय श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय संस्कृत सद श्री राम हे राम जय आपका आपके जय हो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम क्या बोलते सब श्री राम जय राम जय जय राम संस्कृत है श्री राम जैसे हर हे राम है श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम हाँ जय पूरा है जय में है ऐसे श्री कृष्णा जय नहीं जय श्री कृष्ण जय श्री राम क्या बोलेंगे जय श्री राम।, राम कितने शब्द है ये कहाँ से हरि ओम आ गया अशुदा बोलते बोलते सबको दिमाग खराब है बिगड़ता है सब उल्ट जहाँ देखो तो हरे ओम रे करते हो हरे क्या बोलेंगे ओम, ओम हरे नहीं तो ओम हर ओम तो थी पुस्तक में कहीं कहीं छपा चापा हुआ छपाने वाले पता नहीं हरी छोड़ देते छपा चापा देते छपाने से प्रमाणिक हो जाएगा नहीं होगा ये अर्जुन ये तेसरा श्लोगो होते हो गया तो आगे चंचलंग मना कृष्ण चंचलन ही मना कृष्ण प्रमाति प्रमाति बलवदृढ़ प्रमाती बलभद्रृढ़म तस्ह निग्रहं मे तस् निग्रह मने वायोरिवसुदुष्कर वायोरिव सुकर चंचलंग मना कृष्ण बल मन ने पायो रिव दुष्करम इसमें संबोधन शब्द है क्या है हे कृष्ण मन ही चंचलं मना चंचल बड़े शीघ्र भागने वाला चंचल चल त्य चल चंचल का था? तो अत्यधिक चलने वाला खाली चल कहेंगे तो चलने पीने वाला चंचल मतलब यंगुल होता तो है विषम चलती अत्यधिक चलने वाला है अरे प्रमाथी खाली चलता नहीं प्रमाथी प्रमथन करने वाला ऐसे दही का मथन करे मकान जोर से मथन कर दे ये मन इस प्रकार मथन करके तो चंचल कर क्षोभित तो कर देता है मथन कर देता है अरे बलभद खाली दुर्बल नहीं बलभद है बलवत है और दृढ़ ऐसे दृढ़ उसको जितना काटना मुश्किल दृढ़ के लिए दिया तंतुनाग जो मकर आदि के पूछ होता है ना साबु आदि मन तो बहुत कठिन है और अत्यंत बलबात है उसका निर्वाण करना कठिन है ये मन इस प्रकार है इतने बलबान है उसको रोकना बड़ा कठिन है मनुष्य के पास सामर्थ्य है हाथी को अपने बसे में रखा अंकुश से बस कर देता है सर्कस में देखाते व्याकरण को सिखा करके व्याकर के मुख्य में चीर हैं, देखा हुआ कहीं? दिख रहे कोई सर्कस आजकल देखा नहीं बहुत पहले देखे सर्कस में चरकते भालू को सिखा दे साइकिल चलाता है सर्प बिशा तो सर्प कोई वर्ष में रख देते पाल कर रखते है तो हटा कर रखे लोगों को दिखाते है हाथी को भी अंकुश है हाथी कितने बलवान है कितने सामर्थ्य उसके पास मनुष्य के पास है कि मन बहुत छोटा है उसको अपने वस में रखने के लिए असमर्थ है शासन करते कितने कुछ कर लेते हैं अपने मन को जितना बड़ा कठिन है रुकना बड़ा कठिन है बलवान तो वही है जो अपने मन को रुक दे इंद्रिया को मन को रोक ले तो वही बलवान है अपने मन को नहीं रोक पाए तो दूसरे को क्या जीतने के लिए प्रयास करना दूसरे पर सोचते मैं ही सोता हूँ जो वही ही तुम्हारे मन को तुम अपने रोको अपने मन को जहां चाहे लगाओ यहाँ लगाए तो वही लगे अन्य तो नहीं चाहे अपने मन को जितना हम परमात्मा नहीं लगा पाए दूसरे को हम क्या लगाएंगे इसलिए दूसरे को थोड़ा बोलने के बाद नहीं करता तो उपेक्षा कर देनी चाहिए अपने मन को लक्ष्य में लगाए यही होता है बड़ा कठिन है ये अर्जुन बताता है इसलिए साधक के लिए होता है मन को रुकना बड़ा कठिन होता है अपने मन को बस नहीं कर पाता है तो बड़बान होने पर भी मन के पीछे में तो भागते हैं कोई कोई चाहते है ना हम स्वतंत्र किसके अधीन क्यों सोचे हम स्वतंत्र हैं वो कोई कहते उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे क्यों मानेंगे हम स्वतंत्र है जो स्वतंत्र कहते ना दूसरे गुरुजन की बात नहीं मानेंगे जैसे महात्मा में गुरु के बात नहीं मानेंगे हम स्वतंत्र हैं, पिता माता की बात नहीं मानेंगे हम स्वतंत्र हैं, बड़े के मान क्यों मानेंगे हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र शब्द का क्या अर्थ मानवे? हमारे मन में जो हम करेंगे जो हमारे मन में हम करेंगे तुम्हारी तो बात क्यों हम मानेंगे आपकी बात क्यों माने हमारे जो मन में करेंगे हमारे मन में जो करेंगे वो मन के परतंत्र मन क्या दिन हुआ उसको स्वतंत्र नहीं कहते मन को अपना अधीन करता तो आप स्वतंत्र ही मन के पीछे आप हे तो स्वतंत्र कैसे हुआ आपके मन में कुछ आया आप करते तो आप स्वतंत्र क्या हुआ स्वतंत्र तो मन को अपने बचे रखो इससे स्वतंत्रता ज्ञान ही स्वतंत्र होता है अज्ञान तो मन के परतंत्र मन के परतंत्र होना चाहते गुरुजन के अधीन हम नहीं होंगे किन्तु मन के परतंत्र जो गुरुजन के अध्ययन नहीं हो करके मन के बचे में अध्ययन हुआ वो कल्याण को प्राप्त करेगा सुख प्राप्त करेगा गुरु जान करे के अधीन नहीं होकर के मन के अधीन सामान्य मूर्खता के कारण मूर्खता इसको कहेंगे आप इंग्लिश में कुछ बोलो साधारण संस्कृति उसको मूर्खता कहेगी क्या जब बड़े लोग की बात नहीं मान करके अपने मन से जो करते हैं ना ये स्वतंत्र हुआ हम समझदारे अपने मन के पीछे मन के पीछे अपने भागना चाहिए अपने मन को अपने बुद्धि से मन को लगाना लक्ष्य में मन को लगाना आपका काम या मन के पीछे तो भागना मन के पीछे तो सब भागते है विवेक पुरुष मन के पीछे नहीं भागता है मन को अपने लक्ष्य में लगाता है मन के जो अधीन हो गया स्वतंत्र हुआ स्वतंत्र तभी होगा जब ये मन को भी अपने अधीन में रखे अच्छा मन को वश में रख लिया तभी स्वतंत्र है मन को जब तब तो वसन नहीं किया गुरुजन की बात नहीं मान तो अनादर स्वतंत्र नहीं हुआ स्वतंत्र तो इसलिए ये मन को रुकने के लिए प्रयास करना होता है श्लोक बोलो चंचल मना कृष्ण कमाथी बलविणम संग्रह मन ने वाय सुम अरे मन को रुकने के लिए साधन भगवान बताएंगे बहुत सरल साधन है करना पड़ता है भगवान तो उपाय बता देते हैं और उपाय जानकर के करना अपना साधक का काम है इसका उपाय बताने के लिए अर्जुन का प्रश्न हुआ भगवान उसका उत्तर देते हैं देंगे ओ पूम पूर्ण पुर्ना मिदम पूर्ण पूर्ण पुर्ना मुदत्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे वशिष्य ओ शांति शांति शांति, शांति।